मधुबन आया के आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन का गुल सुनते रहो मुस्कुराते रहो बन मधुबंद आया आप के आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा आप सभी हिंदी गलती और हापी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर दिलीप नलगे हमारे साथ हैं, है आयुर्वेदार्य हैं। और बहुत ही अच्छा मेडिटेशन प्रैक्टिस भी आप करते हैं और इसका अनुभव भी आपके पास काफ़ी लंबे समय से है तो निश्चित तौर पे आप मेडिकल प्रोफेसर हैं और बच्चों को पढ़ाते थे आज आप जो है रतलाम में एक आयुर्वेद कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल आप अपनी सेवा दे रहे हैं और हम सभी को खुशी है कि आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं और अच्छे पदों पर जा रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं तो पर हमें बहुत खुशी है तो आइए आप सभी की तरफ से डॉक्टर दिलीप का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई जी जी जी जी कैसे हैं आप? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ <laughs> आप कैसे हैं? हैं। जी। मैं भी अच्छा हूं और और आपको सुनने के बाद अच्छे हो गया जी।, जी जी। तो जैसे आते टीचर्स पर है तो क्या आप देख रहे हैं अपने सुनाई है हमारे सभी को। जी बिल्कुल क्या होता है की मतलब जैसे हमारा प्रोफेशन जो है वो आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में टीचिंग तो सारे मतलब जो बनने वाले जो भावी डॉक्टर्स हैं जो तो उनको हम लोग पढ़ाते हैं उनके टच में रहते हैं तो एक एजुकेशन और जब हम प्रिंसिपल की पोस्ट पे पहुंचते हैं तो वो एक एडमिनिस्ट्रेशन तो ये थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है कि एजुकेशन फ़ील्ड में केवल हमारा पढ़ना और पढ़ाना इन चीज़ों से ही वास्ता पड़ता है और जब हम एक प्रिंसिपल की पोस्ट पे आते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि पूरे कॉलेज में जो भी चीज़ हो रही है तो उसमें प्रिंसिपल जो है वो रिस्पॉन्सिबल भी रहता है और उसको डिसीजन मेकिंग भी मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो इसीलिए प्रिंसिपल बनने के बाद में अपने पर्सनालिटी की बहुत सारी चीज़ों की परीक्षा होती है एक प्रकार से एज अ टीचर तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होते हैं मैं समझता हूँ क्योंकि आपको अच्छी तरह से हाँ अच्छी तरह से उस विषय को पढ़ के पढ़ाना है बच्चों को लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर की तौर पे एज अ प्रिंसिपल आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है आपको स्टूडेंट्स को भी मैनेज करना है एट द सेम टाइम आपको टीचर्स को भी मैनेज करना है और जो हायर मैनेजमेंट है उनके साथ भी मतलब तालमेल बिठाना है तो ये सारी चीज़ें करना ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है एक तो क्या होता है की अब क्या है देखिए वास्तव में तो आयुर्वेद जो है वो हमारा हजारों साल पुराना अपना देसी चिकित्सा पद्धति है और ये एलोपैथी ये बाद में आई है जो अंग्रेज़ों ने इसको मतलब काफ़ी बढ़ावा दिया आ, लेकिन अभी हुआ ये है कि ये मेनस्ट्रीम पैथी बन गई है तो इसीलिए ज़्यादातर बच्चे यही चाहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट में सब जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और इसीलिए फिर वो चाहते हैं शुरू से कि भाई हम एलोपैथी में जाएँ और एलोपैथी में नहीं मिलता है एमबीबीएस में नहीं मिलता है फिर वो सेकंड ऑप्शन के रूप में आयुर्वेद को देखते हैं लेकिन अभी इसमें भी कुछ बदलाव आ रहा है खास करके कोरोना के बाद से कुछ कुछ बच्चे जो है वो चॉइस से आ रहे हैं बा, माना बाय चांस नहीं आ रहे हैं लेकिन बाय अपनी पर्सनल चॉइस से वो इस फील्ड में आ रहे हैं आयुर्वेद के फील्ड में और आयुर्वेद के फील्ड में जब आते हैं बच्चे तो उनके सामने ये चुनौती होती है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे आजकल इंग्लिश मीडियम से आते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो लगता है वो संस्कृत भाषा को समझना क्योंकि हमारे आयुर्वेद के जितने भी ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं और इसीलिए संस्कृत को समझना संस्कृत उनको सीखना पड़ता है फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट होता है संस्कृत तो सारे ग्रंथ हमारे संस्कृत में लिखे हुए हैं तो आयुर्वेद को अगर मूल रूप से समझना है तो संस्कृत को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है और वही फर्स्ट ईयर के बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है और चैलेंजिंग भी लगता है बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और एक साल तक पढ़ना। जी <laughs> <laughs> एक आपका पढ़ाई कंप्लीट होने फिर से एक सौ पांच साल बढ़ना आप भी शायद मेडिकल कॉलेज ये सब चीजें आपने भी अनुभव किया ही जी। तो अभी बच्चे बच्चे जो जो हैं हैं समय में आप वाले बच्चे जो जी जी टेक्नोलॉजी का दौर आ गया उनके पास जी तो आपको क्या लगता है कि आपकी मानसिकता और आज के बच्चों की मानसिकता एज ए मेडिकल स्टूडेंट में क्या चेंजेस आ गए आपने जैसे ड्यूरेशन की बात की तो ट्वेल्थ के बाद ये फाइव एंड हाफ़ इयर्स का कोर्स रहता है इसमें मतलब जैसे क्या हो जाता है ना कि जैसे मेडिकल फील्ड में या आयुर्वेद के फ़ील्ड में ग्रेजुएट होने तक साढ़े पाँच छः साल लग जाते हैं और अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें या दूसरे फील्ड्स की बात करें तो तब तक व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाता है क्योंकि चार साल में उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और दो साल में उनका पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो जाता है तो इसीलिए ये थोड़ा लेंधी लग, लग सकता है लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भाई लोगों के जीवन से जुड़ी हुई बात है ये क्योंकि हमारा जो संबंध है वो लोगों के जीवन से सीधे सीधे कनेक्टेड है तो इसी थोड़ा ज़्यादा हमें मतलब टाइम देना पड़ता है इन चीज़ों के लिए लेकिन वो आवश्यक भी है और आपने जैसे दूसरा जो एक क्वेश्चन अराइज़ किया कि पहले के ज़माने में और अभी के ज़माने में जो मानसिकता में क्या अंतर है तो देखिए मैं समझता हूँ कि हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे समय में इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे जितने आज के जनरेशन के सामने डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें मौजूद हैं और उसमें भी सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्ट करने वाला अगर साधन है जो हम सभी के पास मौजूद है और जिसके बगैर हमारा कुछ चलता भी नहीं है मतलब वो एक आवश्यक भी है लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट भी करता है तो ऐसा ही मोबाइल जो इंस्ट्रूमेंट है तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज है आजकल के जनरेशन के सामने और इसीलिए मैंने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन का जो लेवल है ना वो अभी स्टूडेंट्स में पहले जितना रहता था उतना अभी नहीं रहता है थोड़ा सा ये भी हो गया है कि टॉलरेंस जो है है है ना ना वो करने करने की करने की की क्षमता, क्षमता, एडजस्ट ये ये भी थोड़ा कम हो गई है पहले की तुलना में। तो ये डिफरेंस मुझे देखने को मिलता है जी जी जी। एक और और बात मैं पूछना आज के समय में जैसे और जैसे टेक्नोलॉजी अभ्यास ये दोनों चीजें कई बार बोलते हैं कि आज नहीं गए तो तो ऑनलाइन पढ़ लेंगे या सिलेबस मिल मिल जाते है, मिल जाते हैं हैं तो लेक्चर क्या ये चीजें उतनी बेनिफिशियल जितना उनको निश्चित रूप से वो एक सेकंड ऑप्शन होता है कि जब आपको बहुत ही मजबूरी है और आप नहीं आ सकते हैं फिजिकली और ये देखिए कोरोना काल में ज्यादा ये प्रचलित हुआ है ऑनलाइन है ना तो वास्तव में तो ऑफलाइन ही क्योंकि देखिए मेडिकल फील्ड है तो आपको सारी चीज़ें जो है ना वो प्रत्यक्ष उससे जुड़ी हुई है तो आपको प्रत्यक्ष सारी चीज़ें सीखना भी आवश्यक है तो निश्चित रूप से हम इसको मानते ही नहीं है मतलब ऑनलाइन एजुकेशन इसमें नहीं हो सकता है जब हम आ, मेडिकल फील्ड की बात करें या आयुर्वेद की बात करें अब वो कोरोना काल में जो हुआ था कुछ समय के लिए हुआ था और वो एक मजबूरी थी इसलिए वो हुआ था लेकिन अभी तो हम स्ट्रिक्टली फिजिकल प्रेजेंस को ही महत्व देते हैं और इवन जो यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और जो सेंट्रल काउंसिल भी है हमारा वो भी फिजिकल प्रेजेंस को ही प्रेजेंस मानता है तो डॉक्टर दिलीप जी ऐसा तो जी सुंदर गीत भी भी आ जाए आनंद भी मिले हमें भी जी भी जी सभी को भी कर अपनी आवाज से बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने <laughs> <laughs> मुझे भी गीत संगीत ये एक ऐसी चीज़ है ना कि जो व्यक्ति को आ, माना उसके मानसिकता को बदल देती है उसका जो है वो आ, काफ़ी जैसे कहते हैं ना कि माहौल को बदल देती है तो एक गीत है जो किशोर कुमार जी ने गाया हुआ है और जीवन से रिलेटेड वो गीत है आप सभी ने सुना भी होगा श्रोताओं ने कई श्रोताओं ने सुना होगा बहुत फेमस सॉन्ग है वो तो उसकी कुछ पंक्तियां मैं गुनगुनाना चाहता हूँ जिंदगी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 उड़े उड़ल यू उड़े उड़ उड़ उड़ उड़े उड़ थैंक यू जी जी जी <laughs> <laughs> थैंक यू चलिए जैसे जीटेशन जी जी के साथ साथ जी तो पेशे में और जी तो को कैसे आप करते हैं? थोड़ा सी अगर आप देखेंगे ना तो मेडिटेशन एंड मेडिसिन ये दोनों शब्द एक ही लेटिन वर्ड से बने हैं और वो है मेडेरी जिसका मतलब होता है हीलिंग जैसे मेडिसिन से हीलिंग होता है बॉडी का ऐसे मेडिटेशन से हीलिंग होता है माइंड का और आजकल हम देखते हैं कि लोगों को शरीर से ज़्यादा मन जो है ना मन में कई सारे ज़ख्म हैं कई सारे पेन्स लेके लोग घूम रहे हैं कई सारे दर्द सालों की चीज़ें पकड़ी हुई है तो इसीलिए मन को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमने देखा हमारे प्रोफेशन में तो ये इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि सेवेंटी फाइव परसेंट से ज़्यादा लोग ऐसे आते हैं पेशेंट्स जिनको काउंसलिंग की और मेडिटेशन की ज़रूरत होती है और इसीलिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छा मेडिसिन का काम करते हुए हमने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी किया है हमने अपने जीवन में भी एक्सपीरियंस किया है और हमने कई सारे पेशेंट्स में भी ये देखा है कि मेडिटेशन कैसे मतलब जैसे मैजिक कर देता है हीलिंग के फील्ड में जी तो आपका निजी एक सुनाइए फिर। <laughs> आ, मैं जब पढ़ रहा था मतलब मैं राज्योग मेडिटेशन के संपर्क में तब आया जब मैं सेकंड ईयर की एग्जाम देके घर गया था घर गया था तो फिर उस समय क्या है मुझे थोड़ा हेल्थ इश्यूज रहते थे मतलब बार बार मुंह में छाले हो जाते थे तो कई बार मैंने ऐसा दवाई लेता था ठीक हो जाता था फिर हो जाता था तो उस समय हम पढ़ते थे ना तो कई सारे डिसीज़ेज़ के बारे में तो हमने ऐसा पढ़ा था कि भाई ओरल अल्सर बार बार क्यों हो रहे हैं कई मतलब कोई सीवियर डिसीज़ तो नहीं है तो हमारे सर को भी मैंने दिखाया था कि ये क्यों ऐसा हो रहा है तो बोले नहीं ये तो सीवियर कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन हो रहा है तो फिर मैं जब घर गया तो मम्मी ने मुझे मोटिवेट किया मेडिटेशन सीखने के लिए और मैं गया और मैंने मेडिटेशन सेवन डेज़ का कोर्स होता है इसका बेसिक इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चार्जेस भी नहीं होते हैं वैसे मुझे आश्चर्य लगता है ना ये ब्रह्मा कुमारीज ऐसी एकमात्र संस्था है जहाँ पे किसी भी सेवा के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते तो सेवन डेज़ का कोर्स मैंने किया और उसके बाद में मैंने देखा कि मेरे हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया मतलब मेरा जो बार बार बार बार छोटी छोटी चीज़ें होती रहती थी हेल्थ से रिलेटेड वो सारी चीज़ें जैसे गायब हो गई और मेरे अंदर मतलब एक थोड़ा सा है ना जल्दी इरिटेट हो जाना गुस्सा जल्दी आ जाना ये भी एक स्वाभाविक चीज़ें थी स्वभाव में ये एक दोष थे तो वो भी धीरे धीरे मैंने देखा कि खत्म हो गए तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से अगर मुझे फ़ायदा किया तो औरों को भी फायदा करेगा तो इसी हम अपने पेशेंट्स को अपने स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में बताते रहते हैं जो भी हमारे संपर्क में आता है उसको हम ज़रूर ये सलाह देते हैं कि आप चाहे जो भी कर रहे हैं लेकिन साथ में ये घंटे का, का समय देने से आप दिन में अपने जीवन में मैजिक का अनुभव कर सकते हैं बहुत बहुत ही अच्छी बात है आपने बता दिया आज के सभी को आप चाहे गीत के के माध्यम माध्यम से से या फिर अपने शब्दों के से आपके ऊपर है जी, तो इस के साथ करेंगे। जी, एक जी जी जी जी जी देखिए मैंने हमेशा ये देखा है माना जो भी मैंने काम किया है जीवन में जी, जी। वो मैंने कभी भी पैसे को देखकर नहीं किया है अपने जीवन में मैंने देखा कि मुझे इससे खुशी मिल रही है क्या तो जो भी हम काम कर रहे हैं ना उसमें अगर हमें खुशी मिल रही है ना तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं उसमें और बहुत अच्छा कर सकते हैं और पैसा फिर बाद में अपने आप आ जाता है उसमें तो इसीलिए मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में भी जो चूज़ करेंगे फील्ड तो आप ये मत देखो कि किसकी डिमांड कितनी है कहाँ पर कितना ज़्यादा पैकेज आज कल चीज़ें ज़्यादा लोग सोचते हैं लेकिन मुझे लगता है कि हम जिस भी फील्ड में हैं वहां पे अगर हम अपना बेस्ट देते हैं तो निश्चित रूप से हम वहाँ टॉप पर रह सकते हैं और बेस्ट तभी दे पाएंगे जब आपको वो काम करने में बहुत आनंद मिल रहा है बहुत खुशी मिल रही बहुत मजा आ रहा है दिल्ण, दिल्ण। जी चलिए दिलीप जी बहुत डॉक्टर जैसे मेडिटेशन और ये मेडिकल फील्ड का समन्वय आपने बताया और साथ ही साथ आपने अपना ये भी अनुभव सुनाया और आज के समय में, में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं टेक्नोलॉजी और उनके साथ में जो चीज़ें हो रही हैं उसको भी आपने बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया है निश्चित तौर पर आज का ये कार्यक्रम हमारे विद्यार्थी मित्रों को और तो साथ ही के लिए बहुत ही अहम रखा है और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे बहुत कुछ समझने को मिला थैंक यू सो मच और मैं आप इसी तरह आते रहें और अपने अनुभव को और अलग अलग विषय बने तो आपकी काफी नाच आप बहुत अच्छा गाते भी हैं करते भी हैं है, टैलेंटेड है तो निश्चित तौर पर कुछ अलग अलग विषय को लेकर भी हम लोग जैसे अभी राजस्थान में सुना है कि हमने पहले मार्च में एग्जाम्स होते एग्जाम जी अभी के एंडिंग से ही शुरू करके में खत्म करेंगे जी। और अप्रैल तक जो है उनकी न्यू बैच शुरू कर देंगे ओके। वो -S S की तरह कुछ ऐसे नया पैटर्न इस बार शुरू किया है जी। और अप्रैल में नया बैच शुरू करके फिर उनको होमवर्क छुट्टियों में देंगे जी जी जी ताकि बच्चे जो है छुट्टियों में अपना नया सिलेबस के साथ आएंगे तो एक महीना जो है सारी चीजें पहले अप्रैल में एग्जाम होते थे <laughs> में जून में होते थे। नया जून से स्टार्ट जुलाई से नया बैच शुरू होता था तो अब एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर आ रहा है ये सी बी एस ई पैटर्न है आ, जी जी जी होगा। जी तो जी तो में जी तो जी तो आ, को के के एग्जाम पहले भी कुछ पूर्व तैयारी जो कहे जाते हैं। हाँ बिल्कुल बात करेंगे। जी जी तो बिल्कुल बिल्कुल जरूर तो तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा जी चलिए मित्रों आज के एपिसोड में इतना ही मिलते हैं जो प्यार मिला मुझे तुमसे तुमसे वर्णन करू मैं कैसे मुख से जो प्यार मिला मुझे तुमसे वर्णन करूं मैं कैसे मुख से ये दिल जाने का है जो मैनों के दूर से जो प्यार मिला मुझे से श्रृंगार किया सांसों में हो बाबा भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से जुड़ मेरा मुझे तुम تم ہے जब छूपा माया के चंगल से जो प्यार मेला मुझे तुमसे वर्णन करूं मैं कैसे मुख से ये दिल जानता है बाबा दिखता है जो मैनों के